संक्षिप्त महाभारत वन पर्व द्वैत वन में पांडवों का निवास मारकंडे मुनि और दालभि का उपदेश वैश्व पायन कहते हैं जन्मे जय जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए तब प्रजापतियों के समान तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेत्ता ब्राह्मणों को सोने की मुहरे वस्त्र और गौ देकर रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया इंद्रसेन सुभद्रा की दियों दासियों और वस्त्राभूषणों को लेकर बीस सैनिकों के संरक्षण में रथ पर द्वारिका के लिए रवाना हुआ उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर उनके बाएं खड़े हो गए और उनमें से मुख्य मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ धर्मराज से बातचीत करने लगे पांडवगण झुंड की झुंड प्रजा को आई देख खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपस में पिता पुत्र के समान व्यवहार कर रहे थे सारी प्रजा कहने लगी हाँ स्वामी हाँ धर्मराज आप हम लोगों को अनाथ करके क्यों जा रहे हैं आप कुरवंशियों में श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं आप इस देश तथा हम नागरिकों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं क्या पिता कभी अपनी संतान को इस प्रकार अनाथ करता है क्रूर वृद्धि दुर्योधन शकुनि और कर्ण को धिक्कार है जिन्होंने आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष को कपट दूत के द्वारा छल कर दुखी करना चाहा है आप अपने बसाए हुए कैलाश के समान चमकीले इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप हम लोगों को क्यों नहीं बतला जाते कि मैदानों के द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं प्रजा की बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊँचे स्वर में कहा उपस्थित नागरिकों धर्मराज वन में निवास करने के बाद वह दिव्य सभा और शत्रुओं की कृति छीन लेंगे तुम लोग अपने धर्म के अनुसार अलग अलग सत्पुरुषों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाए अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा करना स्वीकार किया उन लोगों ने युधिष्ठिर के बहुत कहने पर पांडवों को दाहिने करके खिन्नता के साथ अपने अपने घर की यात्रा की प्रजा के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है इसलिए इस जंगल में जहाँ फूल फल अधिक हो स्थान रमणी और सुखदायक हो ऋषियों के पवित्र आश्रम हो ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए अर्जुन ने धर्मराज का गुरु के समान सम्मान करके कहा कि आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है मनुष्य लोगों की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है इसलिए आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं निवास करना चाहिए भाई जी अब तो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत वन है उसमें पवित्र जल से भरा एक सरोवर तो है ही रंग बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं वह वन पक्षियों के कलरों से परिपूर्ण रहता है मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है परंतु आपकी अनुमति हो तभी आज्ञा कीजिए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन मेरी भी यही सम्मति है आओ हम लोग द्वैत वन में चलें। निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री सन्यासी, स्वास्थ्य स्वाध्याय स्वाध्यायशील भिक्षुक वान प्रस्थ तपस्वी भ्रति महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया धर्मराज के सामने आए धर्मराज ने यथा योग्य सबका स्वागत सत्कार किया तदनंतर एक फूलों से लदे कदम्ब वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए भीमसेन द्रौपदी अर्जुन अकुल सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सब धर्मराज के पास आकर बैठ गए वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंद मूल फल से तृप्त करने लगे बड़ी बड़ी इष्टियाँ कर्म, शांतिक पौष्टिक क्रियाएँ धौम्य पुरोहित के निर्देशानुसार होती समृद्धशाली पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैत वन में रहने लगे इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए महामनस्वी युधिष्ठिर ने देवता ऋषि और मनुष्यों के पूजनीय मारकंडे जी का विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया मारकंडे जी महाराज वनवासी पांडव और द्रौपदी की ओर देखकर कर मुस्कराने लगे धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा माननीय अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशा में देखकर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर कर मुस्करा रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है मारकंडे जी ने कहा मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्करा रहा हूँ मुझे किसी बात का घवंड नहीं है तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ट दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी की स्मृति को आई है उन्होंने पिता के आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था उन्हें मैंने ऋषिमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था भगवान रामचंद्र इंद्र से ही बलवान यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी तथा निर्दोष थे फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था फिर भी उन्होंने राजौतिक भोगों का त्याग करके वनवास किया इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूँ ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग भगीरथ आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था धर्मराज इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा है तुम्हारी धार्मिकता सत्यनिष्ठा सदव्यवहार जगत के समस्त प्राणियों से बड़े चढ़े हैं तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राज लक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे इसमें कोई संदेह नहीं इस प्रकार कहकर महामुनि मारकंडे पुरोहित धौम और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए जब से महात्मा पांडव द्वैत वन में आकर रहने लगे, तब से वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया उस वन में तथा सरोवर के आसपास ऐसी वेद ध्वनि होती थी जिससे वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था वह ध्वनि जो सुनता उसी के हृदय में वह बस जाती एक दिन दाभल्य मुनि ने संध्या के समय धर्मराज ऋषि से कहा कि राजन देखो इस समय द्वैत वन के आश्रमों में सब और तपस्वी ब्राह्मणों की प्रज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है भिगु अंगिरा वशिष्ठ कश्यप अगस्त और रात्रि गोत्र के उत्तम उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वन में इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षण में सुख सुविधा के साथ अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ सावधानी के साथ सुनो जब ब्राह्मण और छत्री मिलजुल कर काम करते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं तब उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के वन के वन भस्म कर डालते हैं बिना ब्राह्मण का आश्रय लिए दीर्घकाल तक सतत प्रयत्त करने पर भी किसी को इस लोक और परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवीण निर्लोभ ही ब्राह्मण का आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से ही उन्नति प्राप्त हुई थी ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है ये दोनों जब साथ रहते हैं तब जगत में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है इसलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें युधिष्ठिर तुम तो सदा सर्वदा ब्राह्मणों के साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो इसलिए लोक में तुम यशस्वी हो रहे हो धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दाभल्य बक मुनि के उपदेश का अभिनंदन किया महात्मा वेदाभ्यास नारद परशुराम पृथुश्रवा इंद्रद्युम्न भालुकी, हारीत अग्निवेश्य आदि बहुत से वृद्धारी ब्राह्मणों ने दाभल्य बक और धर्मराज युधिष्ठिर का सम्मान किया